देवी भागवत प्रथम स्कंध ऋषियों ने पूछा महाभाग सूद जी व्यास जी की किस भार् से सुखदेव जी प्रकट हुए कैसे उनका आविर्भाव हुआ और वे ऐसे किन गुणों से संपन्न थे कि उन्होंने संहिताओं का भली भांति अध्ययन कर लिया महामते आपने कहा है सुखदेव जी अयोनिज हैं अरणिज से उनका प्रागट्य हुआ है इन बातों से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 उस बच्चे के सभी अंग बड़े सुंदर थे और अभी पाख और रों से वह रहित था दोनों पक्षी उन बच्चे को आहार पहुंचाने के लिए असीम प्रयत्न कर रहे थे बारंबार दाने ला लाकर उन्हें बच्चे के मुख में डालना उनका प्रधान कर्तव्य बन गया था वे आनंद में विहवल होकर उस बच्चे के अंगों को अपने अंगों से रगड़ते और प्रेम पूर्वक मुख चुमा करते थे उन गौरों को अपने बच्चों में ऐसा अद्भुत प्रेम देखकर व्यास जी ने अपने मन में विचार किया कि जब पक्षी अपने पुत्र के प्रति इतना स्नेह कर रहे हैं तब मनुष्यों का संतानों में प्रेम हो इसमें कौन सी विचित्र बात है क्योंकि उन्हें तो पुत्रों से सेवा पाने की अभिलाषा बनी रहती है सत्यवती नंदन व्यास जी इस प्रकार के विविध विचारों में उलझ उदास हो गए मन ही मन बहुत कुछ सोच समझकर बात निश्चित कर ली और वे मंद्राचल पर्वत के निकट चले गए विचार किया मेरे मनोरथ पूर्ण करने एवं वर देने में निपुण कौन देता है जिनके मैं उपासना करूँ भगवान विष्णु शंकर इंद्र ब्रह्मा सूर्य गणेश स्वामी कार्तिकीय अग्नि अथवा वरुण मुझे किन उपासना करनी चाहिए इस प्रकार व्यास जी सोच रहे थे इतने में ही स्वच्छंद गति मुनिवर नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए वहाँ पधारे मुनि को देखकर कर व्यास जी को अपार हर्ष हुआ उन्होंने पाद्य एवं अर्घ प्रदान की समुचित व्यवस्था की साथ ही कुशल समाचार पूछा कुशल प्रश्न सुन लेने के बाद पश्चात मुनिवर नारद जी ने व्यास जी से पूछा देपायन तुम क्यों इतने चिंतित दिख रहे हो अपनी चिंता का कारण बताओ